अध्याय सांदोज्योपनिषद शांक्याचार सप्तशंडदोष के प्रायश्चित रूप से व्याहृतों की उपासना अत्र ब्रह्मणो मौनम विहत तद्रेषे ब्रह्मी चाथान्यस्मच व्याहिति होम प्राजश्चित तदर्थ व्याहृत विधातव्यम इत्या यहां ब्रह्मा के मौन का विधान किया गया उसका भ्रंश होने पर ब्रह्मत्व कर्म का विनाश होने अथवा अन्य किसी हौत्रादि कर्म का विनाश होने पर व्याहृति होम यह प्रायश्चित है उसके लिए व्याहितियों का विधान करना है इसलिए श्रुति कहती है प्रजापति लोकानभ्यतपत्षा तप्यमान प्रृह्य दग्नि पृथिव्या वायुमत आदि दिव प्रजापति ने लोगों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप तप किया उन तप किए जाते हुए लोगों से उसने रथ निकाले पृथ्वी से अग्नि अंतरिक्ष से वायु और दुलोक से आदित्य को उद्धत किया तत्र ध्यान लक्षणम आदिको उधत्या प्रजापतिलोकानाभ्य तपल्लोकाश्य त्रजिघ्रिक्षाया दुद्धित तपस्कार जगा जग्राहे सारूप्रिहुतवाजग्राहेत कान अग्निम रसम पृथिव्या वायुमंतरिक्षाद आदित्यम दिवम दिव प्रजापति ने लोगों को अर्थात लोकों को लक्ष्य बनाकर उनसे सार ग्रहण करने की इच्छा से ध्यान रूप तप किया इस प्रकार तप किए जाते हुए उन लोगों के सार रूप रसों को प्रावृत उद्धित अर्थात ग्रहण किया किन रसों को ग्रहण किया पृथ्वी से अग्नि रूप रस, अंतरिक्ष से वायु रूप रस और दुलोक से आदित्य रूप रस ग्रहण किया। स देवता पत्ता रसानाम, रसान प्राविद रूपरस एसरोपत्ताप्यन्विद्नेचो वायुर्जुंसिमान्यादि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 रसम जग्राह। फिर भी उसी प्रकार उसने अग्नि आदि तीन देवताओं को लक्ष्य बनाकर तप किया। उनसे भी रूप त्रय रस ग्रहण किया स एताइ विद्याम तप तप्यमसा प्रोत्ति भूरीति यजुर्भ्य स्वभ्य तुक्त ऋष तु स्वाहेतीहते जुह सर्चा विजेणर्चा यज्ञ वरिष्ठ सन्दाति तर उसने इस त्रय विद्या को लक्ष्य करके तप किया उस उस तप की जाती हुई विद्या से से से से से उसने रस निकाले, श्रुतियों श्रुतियों श्रुतियों श्रुतियों यजुर् तथा साम से स्वह इन रसों को ग्रहण किया। यज्ञ में यदि रिक के संबंध छत हो तो भू स्वाहा ऐसा कहकर गार्ह प्रत्याग्नि में हवन करें। इस प्रकार वह ऋचाओं के रस से रिचाओं के वीर द्वारा संबंधी यज्ञ के छत की पूर्ति करता है स व्याहिति विद्याप्यम जग्राह व्याहृति व्याहितिम भूरि व्याहृति व्याहितिम व्याहृति अत एव लोकदेव वेदरसा यज्ञः अतस्त्र ये भूस्वाहेति ऋषेद क्षतमुया सातत्र स्वाहेपे जुहुयाद सा तयश्चि कथम दितामे तदि क्रियाशेषण रसैनर्चा वीरणसर्चा यज्ञस्य यज्ञस्य फिर उसने इस त्रय विद्या को लक्ष्य करके तप किया उस तप की जाती हुई विद्या के रस भूह। इस व्याहृति को से ग्रहण किया तथा भूह इस व्याहृति को यजुह श्रुतियों से और स्व इस व्याहतियों को साम शामुतियों से ग्रहण किया इसी से ये लोक, देव और वेद की है। इसलिए यदि उस यज्ञ में ऋक से ऋक के संबंध से ऋक के कारण छत प्राप्त हो तो भू स्वाहा ऐसा कहकर गार्ज प्रत्याग्न में हवन करे उस अवस्था में वही प्रायश्चित है जिस प्रकार ऋचाओं के ही रस से ऋचाओं के वीर्य ओज द्वारा वह यज्ञ के ऋक्ष संबंधी विशिष्ट विच्छेद अर्थात उत्पन्न हुए छत की पूर्ति करता है ऋचा मे इसमें तथ य क्रिया विशेषण है अथ यदि यजुष्टो ऋव स्वाहेती दक्षिणाग्नौजुहियाजुषावेन यजुषा वीर्जेन यजुषा यज्ञ संदधाति और यदि जुओं के कारण छत हो तो भुव स्वाहा ऐसा कहकर में हवन करे। इस प्रकार वह यजुओं के रस से यजुओं के वीर द्वारा यज्ञ के जजु संबंधी छत की पूर्ति करता है अथ यदि स्वहे त्यावनीय जुहिजा सामनामेव तद्रथन सामनाम वीरजेन सामनाम यज्ञ विरिष्टम संदाती और यदि साम श्रुतियों के कारण छत हो तो स्वह स्वाहा ऐसा कहकर आहवनी आग्नि में हवन करे इस प्रकार वह साम के रस से साम के वीर द्वारा यज्ञ के साम संबंधी छत की पूर्ति करता है अथ यदि यजुष्ठो यजुर्मित रिष्ये भुव स्वाहेती दक्षिणानौ जुहुियामितते रेशे स्व स्वाहेतनी जुहुया तथा पूर्वदे ब्रह्म निमित्ते तो रेशे तेस्वीसु तिस्सीर्जुया तैया हि विद्या स रेष अथ कें ब्रह्मनय तैया वा न्यायातर वृग्यम निमित्ते रेशे और यदि निमित्तक छत हो तो भुव स्वाहा ऐसा कहकर में हवन करे तथा शाम संबंधी छत होने पर स्व स्वाहा ऐसा कहकर आह्वनी आग्नि में हवन करे इस प्रकार वह पूर्व ऋक्ष संबंधी छत में किए हुए के अनुसार यज्ञ छत की पूर्ति कर लेता है ये सब प्रायश्चित होता उद्गाता और अध्वर्य द्वारा होने वाले क्षतों की पूर्ति के लिए है ब्रह्मा के कारण यज्ञ छत होने पर तो तीनों अग्नियों में तीनों व्याहृतियों द्वारा हवन करें, क्योंकि उसके द्वारा होने वाला वह यज्ञ छत तो त्रैविद्या का ही छत है जैसा कि ब्रह्मत्व किसके द्वारा सिद्ध होता है इस त्रय विद्या से ही इस श्रुति से सिद्ध होता है अथवा ब्रह्मत्व के कारण होने वाले के लिए कोई और न्याय ढूंढना चाहिए विद्वान ब्रह्मा की विशिष्टता तथा लवणे न सुवर्ण संद्यावर्णे नजतम रजते नुत्रस शेषम शेषेन लोहम लोहेन दारु दारूचर्मणा लोकाना देवताय्या विद्या विद्याया वीजेन यज्ञस्य वरिष्ठ संदाती भेषजकृत हवा एष यज्ञों ब्रह्मा इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लमण में सुवर्ण को सुवर्ण से चांदी को चांदी से त्रपु को त्रपु से सीसे को सीसे से लोहे को और लोहे से काष्ठ को अथवा चमड़े से काष्ठ को जोड़ा जाता है इसी प्रकार इन लोक देवता और त्रैविद्या के वीर्य से यज्ञ के छत का प्रसन्धान किया जाता है जिसमें इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो औषधियों द्वारा संस्कृत होता है खरे तत, रजतं, रजतेन तथा लवणेन सुवर्ण सन्दध्यात क्षारेणंक मृदुक सुवर्णन रजत असख्यसन्धानम सधदध्याजतेन तथा त्रपु त्रपुण सीशम सीसें लोहम लोहेन दारु दारूचर्मण चर्म बंधन एवेशा लोकाना आशा देव अशस्त्र विद्याया वीजन रसाख्येन नौजसा यज्ञ विरिष्ट संदा भेसजकृत हवा यह इवुमचि सुशिषितेन सज्ञ कज्ञ व्याहिति होम भवति उस संबंध में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार विचित्त ब्रमतीदि क्षार से सुवर्ण को जोड़ा जाता है क्योंकि वह कठिन सुवर्ण को मृदु करने वाला है सुवर्ण से चांदी को जिसका जोड़ना अत्यंत कठिन है जोड़ते हैं इसी प्रकार चांदी से त्रपु पु से शीसा शीशे से लोहा और लोहे से काष्ठ अथवा चर्म चमड़े के बंधन से काष्ठ को जोड़ा जाता है इसी प्रकार इन लोग देवता और त्रय विद्या के रस संज्ञक ओझ से यज्ञ छत की पूर्ति करते हैं तो सुशिक्षित चिकित्सक के द्वारा निरोग किए हुए रोगार्थ पुरुष के समान यह, यह निश्चय ही मानव औषधियों द्वारा सुसंस्कृत होता है कौन यज्ञ जहां अर्थात जिस यज्ञ में इस प्रकार जानने वाला जानी पूर्वोक्त व्याहृति होम रूप प्रायश्चित जानने वाला ब्रह्मा सात्विक होता है वह यज्ञ ऐसा इसका पर है एस हवा ओ विद ब्रह्मा विदम्ह वा उद प्रवण यज्ञो यज त्रव विध ब्रह्मा विदम वेश अनुगाथा यतो आवर्तते ब्राह्मण अनुगावर्तते जहाँ इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उत्प्रवण होता है इस प्रकार जानने वाले ब्रह्मा के उद्देश्य से ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहाँ जहाँ कर्म आवृत होता है वहीं वह पहुँच जाता है ए सहवा उदक प्रवण उदंग निम्नो दक्षिणो यज्ञो भवति उत्तर योत्तर प्रतिपत्ति हेतुः विद ब्रह्मा भवति हेतु यंव विद्रह्मादम वै ब्रह्माज प्रत्युगा ब्रह्मण स्तुतिपरा आवर्तते कर्म यज्ञः प्रदेश यज्ञ सतीभव शतूपम प्रतिसंधत प्रायश्चित न गति परिपालयतीत जहाँ इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक प्रवण उत्तर की ओर झुका हुआ और दक्षिण ओर उठा हुआ अर्थात उत्तर मार्ग की प्राप्ति का हेतु होता है इस प्रकार जानने वाले ब्रह्मा ऋत्विक के विषय में ही ब्रह्मा की स्थिति करने वाली यह अनुगाथा है जिस जिस प्रदेश से कर्म आवृत्त होता है अर्थात होता आदि ऋतविजों का यज्ञ छत युक्त होता है उस उस पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है, अर्थात यज्ञ कर्ता की सब प्रकार रक्षा करता है मानवो ब्रह्मिकूनम स्वाभि रक्ष वै ब्रह्मा ब्रह्मयम सर्वाम तस्मादेव ब्रह्मांडमी एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक है जिस प्रकार युद्ध में घोड़ी योद्धाओं की रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ यजमान और अन्य समस्त ऋत्विजों को की भी ओर से रक्षा करता है अतः इस प्रकार जानने वाले ही को ही ब्रह्मा बनावे ऐसा न जानने वाले को नहीं ऐसा न जानने वाले को नहीं मानव ब्रह्मा मौना चरनान मौनाचरण मनननाद्वा जानवत्तो ब्रह्म व्यकर्ती कुरून कर्तृन योद्धनारूढ़ नश्वा बढ़्वा यक्ष विद वै ब्रह्म यम यजम सर्वास्त्जो भीरक्षति तत्तोषापनयनाव विशिष्टो विदम् एव यथोक्त व्याहित्यादि विदम् ब्रमाडम कुर्वित. नानव विदम कदा चलेति दीर्घ कदाचलती दिराभ्यासोध्याय परिस मौनाचरन करने से अथवा मनन करने के कारण ब्रह्मा मानव है अतः ज्ञानवान होने के कारण ब्रह्मा ही एक ऋत्विक है जिस प्रकार युद्ध में घोड़ी कुरुन, कर्ताओं की यानी अपनी पीठ पर चढ़े हुए युद्धाओं की सब प्रकार से रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जानने वाला ब्रह्मा भी यज्ञ यजमान और समस्त रिप्विजों को उनके किए हुए दोषों की निवृत्ति करके सब ओर से रक्षा करता है क्योंकि विद्वान ब्रह्मा ऐसा विशिष्ट गुण संपन्न होता है इसलिए इस प्रकार उपरयुक्त व्याहृति आदि का ज्ञान रखने वाले को ही ब्रह्मा बनावे इस प्रकार न जानने वाले को कभी न बनावे नानविदिद युरक्ति अध्याय की समाप्ति के लिए है। इति इति छांदोज्योपनिषद चतुर्थ्याय सप्तशभाष्यम संपूर्ण श्रीमद्गोविंदवतूज्यपादिष्य परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्शंकरो्योपनषद्विवर्णे चतु्याय स uh, yes,